अब 176वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राज विषय में विद्या अनुकूल पुरुषार्थ योग को कहते हैं भावार्थ जो प्रजाजनों को चाहे हुए सुखों के लिए दुष्टों की निवृत्ति कराते और सत्य आचरण को व्याप्त होते वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं अब प्रकृति विषय में विद्या रूप बीज के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कृषि बल खेती करने वाले उन खेतों में बीजों को बोकर अन्न व धनों को पाते हैं वैसे विद्वान जन ज्ञान विद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या और उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जिसके अधिकार में समग्र विद्या है जो उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता है वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाला होता है भावार्थ जो आलसी जन हो उनको राजा ताड़ना दिलावे जैसे विद्वान जन सबके लिए सुख देता है वैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सबके लिए देवे भावार्थ जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करें वैसे वे चाकर भी उसकी निरंतर रक्षा करें अब प्राकृत जिसे में योग के पुरुषार्थ का वर्णन किया है भावार्थ जो जिज्ञासु जन योगारूढ़ पुरुषों से योग शिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योग का अभ्यास कर सिद्ध होते हैं वे पूर्ण सुख को पाते और जो उत्तम योगियों का सेवन करते वे भी सुख को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में विद्या पुरुषार्थ और योग का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 176वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ अब 177 सुक्त का आरंभ है उसमें राजा और विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले सभा अध्यक्ष प्रजा जनों में चेष्टा करें वैसे प्रजा जनों को भी चेष्टा करनी चाहिए जैसे कोई विमान पर चढ़ और ऊपर को जाकर नीचे आता है वैसे विद्वान जन अगले पिछले विषय को जानने वाले हों अब अगले मंत्र में राज विषय का उपदेश किया है भावार्थ जो राज जन समस्त साधनों से साध्य रथों प्रबल घोड़ों और बैलों को कार्य में संयुक्त कराते हैं वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से युक्त हुए राजजन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो आहार विहार से युक्त सोम आदि औषधियों के रस का सेवन करने वाले दीर्घ ब्रह्मचर्य किए हुए शरीर और आक्मा के बल से युक्त, राज जन बिजली आदि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को सिद्ध कर, दंड से दुस्टों का निवारन कर, न्याय से राज की रक्षा कराया करें, वे ही सुखी होते हैं, अब राजा और विद्वानों के विशे को, अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को व्यवहार में इच्छा यत्न कर जब राजा ब्रह्मचारी तथा विद्या और अवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे तब आसन आदि से उसका सत्कार कर पूछना चाहिए वह उनके प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे जिससे दुख की हानि सुख की वृद्धि और बिजली आदि पदार्थों के भी सिद्ध हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो धन को प्राप्त हों वे औरों का सत्कार करें जो क्रिया कुशल शिल्पी जन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सबको सत्कार करने योग्य हों जैसे-जैसे विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों वैसे-वैसे अभिमान रहित हों यहां राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 177वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब 178वें सुक्त का प्रारंभ है उसमें आरंभ से सेनापति के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो सेनापति आदि राज पुरुष अपने प्रयोजन के लिए किसी के काम को न विनाशे सदैव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें जिससे बहुत बलवान आयु युक्त जन हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोकोपमा अलंकार है जैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा दयाल विद्वान किसी को नहीं मारते वैसे सब आचरण करें भावार्थ जो विद्या की याचना करें उसको निरंतर विद्या देवी जो जितेंद्रिय सत्यवादी होते हैं उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है जो विद्या और शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कैसे पराजय हो भावार्थ जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्यों उपदेश करते हैं वे नायक अधिपति और अग्रगामी होते हैं भावार्थ जो युद्ध करने वाले धृष्ट्यों का सर्वथा सत्कार कर और उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं युद्ध करते हुएओं की निरंतर रक्षा और मरे हुएओं के पुत्र कन्या और इस्त्रियों की पालना करें, वे सब सरवत्र विजय करने वाले हों। इस सुक्त में सेना पत के गुणों के वर्णन होने से, इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगत है, यह जानना चाहिए, यह एक सो अठ़वा सुक्त, और 21वां समा वर्ग समाप्त हुआ अब 179 सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के कार्य और पति की सेवा आदि कर्म किए हैं वैसा किया है ब्रह्मचर्य जिन्होंने उन स्त्री पुरुषों को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है ब्रह्मचर्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी जितेंद्रिय हों और उन ब्रह्मचारिणीयों के साथ विवाह करें जो अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुशी हों अब गृह आश्रम व्यवहार में स्त्री पुरुष के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जिस कारण आप विद्वान जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी जनों को नहीं पढ़ाते हैं इससे स्त्री पुरुष मिथ्या आचार और बेविचार आदि दोषों को त्यागें और जैसे गृह आश्रम का उत्कर्ष हो वैसे स्त्री पुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों भावार्थ जो विद्या धैर्य आदि रहित स्त्रियों को विवाहितें हैं वे सुख नहीं पाते हैं जो पुरुष काम रहित कन्या को वाकाम रहित पुरुष को कुमारी विवाहए वहां कुछ भी सुख नहीं होता इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां ही मंगल समाचार है अब प्राकृत विषय में महौषधियों के सार संग्रह को कहा है भावार्थ जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित बलिश्ट होते हैं जो कुपथ्याचरण करते हैं वे रोगों से पीडायमान होते हैं अब संतानों तोपत्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोकर बलवान होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान जन सत्य कामों को प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य से युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में उत्तम बीज के समान फलवान होते हैं इस सुक्त में विदुसी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 179वां सुक्त 22वां वर्ग और 23वां अनुवाद समाप्त हुआ अब 180 सूक्त का आरंभ है उसके आरंभ से स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जो स्त्री पुरुष लोक का विज्ञान रखते और पदार्थ विद्या संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे आभूषण पहने दुग्ध धाद रस पीते हुए समय के अनुरोध से कार्य सिद्ध करने वाले हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों भावार्थ जो स्त्री पुरुष अग्नि आदि पदार्थों को शीघ्रगामी करने की विद्या को जाने तो यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं जिसकी बहन पंडिता हो उसकी प्रशंसा क्यों न हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मंडल रस को खींचता है और चंद्रमा बरसाता है पृथ्वी की पुष्टकर्ता वैसे अध्यापक उपदेश करने वाले बर्ताव रखें जैसे क्रोधादि दोष रहित जन शांति आदि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे तुम भी होवो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है यदि स्त्री पुरुष गृहस्थ्रम में मधुरादि रसों से युक्त पदार्थों और उत्तम पशुओं को रथ आदि यानों को प्राप्त होवें तो उनके सब दिन सुख से जावें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वान जन स्त्री पुरुषों के लिए ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिए विद्याएं दें दुष्ट आचारों से अलग रखें वैसा तुमको भी आचरण करना चाहिए और पृथ्वी के समान क्षमा तथा परोपकार आदि कर्म करने चाहिए अब संतानादि शिक्षा परक गृहस्थ कर्म अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है पितादिक को चाहिए कि शिल्प क्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें शिक्षा को प्राप्त हुए पुत्रादि समस्त पदार्थों को विशेषता से जानें और कला यंत्र से चलाए हुए पवन के समान जिसमें वेग उस यान से जहां तहां चाहे हुए स्थान को जावें